महाभारत द्रोण पर्व द्वितीय कर्ण की रण यात्रा संजय अथाधीर अथीर विदित्वा उच हतस्माधीरथीर्दि भिन्नावा त्यू सोदर्यद्यसना सूतपुत्र संतावपुत्र से राजन अधिरथ नंदन सूत पुत्र कर्ण यह जानकर कि भिष्म के मारे जाने पर कौरवों की सेना अगाध महासागर में टूटी हुई नौका के समान संकट में पड़ गई है सगे भाई के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए चला श्रुता कर्ण पुरसे मत्युतम निपाति तम महारथम अथोप राजा सहसारिकर्षण धनुर्धराणाम प्रवरस्तद राजन तत्पश्चात योद्धाओं के मुख से अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पुरुष प्रवर नंदन महारथी विष्व के मारे जाने का विस्तृत वेत्तांत सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुशूधन कर्ण सहसा दुर्योधन के समीप चल दिया हते रथ परे दाव भे रथियों में श्रेष्ठ भीष्म के शत्रुओं द्वारा मारे जाने पर जैसे पिता अपने पुत्रों को संकट से बचाने के लिए जाता हो उसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को संकट से उबारने के लिए बड़ी उतावली के साथ दुर्योधन के निकट आ पहुंचा समृद्ध धनुरात दिव्य नलवायु कलपा उल्लाल वाक्य शत्रु समूह का विनाश करने वाले कर्ण ने राम जी के दिए हुए दिव्य धन उस पर प्रत्यंता चढ़ा ली और उस पर हाथ फेरकर कर कालाग्नि तथा वायु के समान शक्तिशाली बाणों को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार कहा कर्ण हुआ चमिन्ध तिरवि पराक्रम जा सत्यम श्रवे रघुणाच सर्वे अश्राण्ड दिव्यास प्रिया चागाणसुया चीष सृ सदात द्वजशत्रुघातक सनातन चंद्रमसीब लक्ष्मे प्रशात परवीर हता मेहतान् कर्ण बोला ब्राह्मणों के शत्रुओं का विनाश करने वाले तथा अपने ऊपर किए हुए उपकारों का आभार मानने वाले जिन में में चंद्रमा में सदा होने वाले चिन्ह के समान सदा धृति बुद्धि पराक्रम ओज सत्य स्मृति विनय लज्जा प्रिय वाणी तथा अनसुया दोष दृष्टि का अभाव ये सभी विरोचित गुण तथा दिव्यास्त्र शोभा पाते थे ये शत्रुवीरों के हंता देव्रत यदि सदा के लिए शांत हो गए तो मैं संपूर्ण वीरों को मार मारा गया ही मानता किंचन विद्यते कर्मणो नित्य संशय भावं कुर्ज महाव्रते निश्चय ही इस संसार में कर्मों के अनित्य संबंध से कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं रहती है श्रेष्ठ एवं महान व्रतधारी कौन रहित होकर कह सकता है कि कल होगा ही जीवन अनित्य होने के कारण हम में से कौन कल का सूर्योदय देख सकेगा यह कहना कठिन है जब मृत्युंजय भिष्म जी भी मारे गए तब हमारे जीवन की क्या आशा है वसु प्रभाव संभव गते गसून वसुंधराधिपी वसून पुत्राश वसुंधरा तथा ध्व इम चाहि में वसुदेवताओं के समान प्रभाव था वसुओं के समान शक्तिशाली महाराज शांतनु से उनकी उत्पत्ति हुई थी वे वसुधा के स्वामी भीस्म अब वसुदेवताओं को ही प्राप्त हो गए हैं अत उनके अभाव में तुम सभी लोग अपने धन पुत्र कुरुवंश कुरुदेश की प्रजा तथा इस कौरव सेना के लिए शोक करो संजय उवाचा महाप्रभा लोकेश्वरे सामितौजसी पराजिते सुभर ते, पराज ते, ते सुदुर्मना सदसुव वर्तन संजय कहते हैं महान प्रभावशाली वर देने में समर्थ लोकेश्वर शासक तथा अमित तेजस्वी भीष्म के मारे जाने पर भरत वंशियों की पराजय होने से कर्ण मन ही मन बहुत दुखी हो नेत्रों से आंसू बहाता हुआ लंबी सांस खींचने लगा परस्परम चुक्रम हो तथा नेत्र राजन राधा नंदन कर्ण की जब सुनकर आपके पुत्र और सैनिक एक दूसरे की ओर देखकर शोक शोकवश बार बार फूट फूट कर रोने तथा नेत्रों से आंसू बहाने लगे प्रवर्तमान तुम पुनर्महे विगाह माना सुचमृतो पार्थिवी अथा प्रवीण करम तदा बचो रथर सभावहा रथर, रथर सभा पांडव सेना के राजा लोगों द्वारा जब कौरव सेना का ध्वंस होने लगा और बड़ा भारी संग्राम आरंभ ही हो गया तब संपूर्ण महारथियों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त श्रेष्ठ रथियों का हर्ष और उत्साह बढ़ाता हुआ इस प्रकार बोला जगत नि प्रधा प्रचित तीर्थ स्थ पाति मृदे गिरी प्रकाश कुंगव कथम सदा मृत्यु की ओर दौड़ लगाने वाले इस अनित्य संसार में आज मुझे बहुत चिंतन करने पर भी कोई वस्तु स्थिर नहीं दिखाई देती अन्यथा युद्ध में आप जैसे सूरवीरों के रहते हुए पर्वत के समान प्रकाशित होने वाले कुरुश्रेष्ठ भीष्म कैसे मार गिराए गए? निपात शांत नवे महारथे दिवाकरे करे भूतलमात थे यथा न पार्थिवा सोम धनंजयम गरी प्रभोढ़ महारथी सातनु नंदन रण में गिराया जाना सूर्य के आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ पड़ने के समान है यह हो जाने पर समस्त भूपाल अर्जुन का वेग सहन करने में असमर्थ हैं जैसे पर्वतों को भी धोने वाले वायु का वेग साधारण वृक्ष नहीं सह सकते हैं हत प्रधानम पर हानाथ मध्य वै माण्य मावे बलमे न महात्म तथा आज अपने प्रधान सेनापति के मारे जाने से अनाथ एवं अत्यंत पीड़ित हो रहा है शत्रुओं ने आपके उत्साह को नष्ट कर दिया है इस समय संग्राम भूमि में मुझे इस कौरव सेना की उसी प्रकार रक्षा करनी है जैसे महात्मा भीष्म किया करते थे समाहितम चात्मनिर्भर मिद्र सम जगत तथा नि्यमित लक्ष निपाति तम चाहव शौंड कथम दुकुर या महबिद्र से भय मैंने यह भार अपने ऊपर ले लिया जब मैं यह देखता हूँ कि सारा जगत अनित्य है तथा युद्ध कुशल भीष्म भी युद्ध में मारे गए हैं तब ऐसे अवसर पर मैं भय किसलिए करूँ अहम तो तान कुर वृषभान जिम्म जिम्मे प्रवेशमसनम चरणे यश परम जगति बिव्या व्यवर्ति पर भू विशिता मैं उन कुरुप्रवर पांडवों को अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा यमलोक में पहुंचाकर रणभूमि में विचरूँगा और संसार में उत्तम यश का विस्तार करके रहूंगा अथवा शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर युद्धभूमि में सदा के लिए सो जाऊंगा युधिषिरोम सत्य सृकोल तथा दस वरात्म तुझ मिहा युधिष्ठिर धैर्य बुद्धि सत्य और सत्वगुण से सम्पन्न है भीमसे इनका पराक्रम सैकड़ों हाथियों के समान है तथा अर्जुन से देवराज इंद्र के पुत्र एवं तरुण है अतः पांडवों की सेना को संपूर्ण देवता भी सुगमता पूर्वक नहीं जीत सकते यमो रण के बलै सक सुत न तद्द का पुरुषोभ्युपेवान्वर्तते मृत्युमुखा चाशुभृत जहां रणभूमि में जमराज के समान नकुल और सहदेव विद्यमान है जहां सातिकी तथा देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं उस सेना में कोई कायर मनुष्य प्रवेश कर जाए तो वह मौत के मुख से जीवित नहीं निकल सकता तपोभ्युर्ण तपस्यते बलम तथा न था मनस्पिभ मनस्त्रुनिवार ध्रुव तरक्षण व्यवस्थित मनस्पि पुरुष बढ़े हुए तप का तप से और प्रचंड बल का बल से ही निवारण करते हैं यह सोचकर मेरा मन भी शत्रुओं को रोकने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं तथा अपनी रक्षा के लिए भी पर्वत की भाति अभिचल भाव से स्थित है एवं प्रभाव गांजया मित्र दोहो मेय भग्ने सैंडेज समेज फिर कर्ण अपने सारथी से कहने लगा सूत इस प्रकार मैं युद्ध में जाकर इन शत्रुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को नष्ट करते हुए आज इन्हें जीत लूँगा मेरे मित्रों के साथ कोई द्रोह करे यह मुझे सही नहीं जो सैनिक जो सेना के भाग जाने पर भी साथ देता है वही मित्र है करता कर्ता सत्पुर त्यक्वा प्राणाननजा सर्वान्ख्य सत्सा हन हता तर्वीरलोकेप्ये हत्यवा विरलोक प्रपथ्ये या तो मैं सत्पुर करने योग्य श्रेष्ठ कार्य को संपन्न करूँगा अथवा अपने प्राणों का परित्याग करके भीष्म के ही पथ पर चला जाऊंगा मैं संग्राम भूमि में शत्रुओं के समस्त समुदायों का संहार कर डालूंगा अथवा उन्हीं के हाथ से मारा जाकर वीरलोक प्राप्त करूंगा। संप्रा कुेत स्त्री कुमारी पराहते पौर से मैं कृत्यमती जामी सूत तस्मास्त शुन विजे विजय का पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया है उसके स्त्री बच्चे रो रो कर त्राही त्राही पुकार रहे हैं ऐसे अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए यह मैं जानता हूँ अतः आज मैं राजा दुर्योधन के शत्रुओं को अवश्य जीतूंगा कुरुन रक्षन पांडपुत्र सर्वान संखे संघांडी दास्याम धारा राज्य कौरों की रक्षा और पांडवों के वध की इच्छा करके मैं प्राणों की भी परवाह न कर इस महाभयंकर युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार कर डालूंगा और दुर्योधन को सारा राज्य सौंप दूंगा निबध्यता में मे कवचम विचित्रम हेमं सुब्रमणित्वासी शिस्त्राण चारक समान भाषम धनु सराशाग्नि तुम मेरे शरीर में मढ़ियों तथा रत्नों से प्रकाशित सुंदर एवं विचित्र स्वर्ण में कवच बांधो और मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी सिरतराण रख दो अग्नि अग्निविष तथा सर्प के समान भयंकर बाण एवं धनुष ले आओ उपासजयतों धनुष दिव्यान रहा तथा हरत अशिच सकदा चगुर्भ शांध चित्रनाल मेरे सेवक ब्राणों से भरे हुए सोलह तरकस रख दे दिव्य धनुष आदे बहुत से खड़गों शक्तियों भारी गदाओं तथा स्वर्ण जतित विचित्र नाल वाले शंख को भी ले आकर रख दे इमार कक्षा विचित्र ध्वज चित्रम दिव्य मंदी वरांक सलक्षण वस्त्र विप्रमृद्वयंतो चित्रा माला चारु बद्धाम सजा सलाजा हाथी को बांधने के लिए बनी हुई इस विचित्र सुनहरी रस्सी को तथा कमल के चिन्ह से युक्त दिव्य एवं अद्भुत ध्वज को स्वच्छ सुन्दर वस्त्रों से पोज कर ले आवे इसके सिवा सुंदर ढंग से गुथी हुई विचित्र माला और खील आदि मांगलिक वस्तुएं प्रस्तुत करें अश्वानग्रां पांडुराभ्र प्रकाशा पुष्टा स्नाता मंत्रपूता तप्त भाण्डई कांच नैरभ्युपेता शीघ्रां शीघ्र सुतपुत्रा न सुतपुत्र तुम ही मेरे लिए श्रेष्ठ एवं शीघ्रगामी घोड़े ले आओ जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल तथा मंत्र जल से नहाए हुए हो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो और जिन्हें सोने के आभूषणों से सजाया गया हो दाग्रम हेम रत्न चित्रम सूर्यचंद्र प्रकाश द्रव्युक्त संप्रहारोप वाहैक्तम तूर्ण आवर्त य उन्हें घोड़ों से जुता हुआ सुंदर रथ शीघ्र लिया हो जो सोनों की मालाओं से अलंकृत सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाले विचित्र रत्नों से जटित तथा युद्धोपयोगी सामग्रियों से संपन्न हो चित्राण चापा चेगवंती पूर्णा महत शराण आसाध्य गात्रन च विचित्र वे वेगशाली धनुष उत्तम प्रत्यंचा कवच बाणों से भरे हुए विशाल तरकस और शरीर के आवरण इन सब को लेकर शीघ्र तैयार हो जाओ प्रायस्त्र प्रायत्र चाणयतासर्वम दधा पूर्वमीर का भेरी वीर की सारी आवश्यक सामग्री दही से भरे हुए कास्य और स्वर्ण के पात्र आदि सब कुछ शीघ्र ले आओ यह सब लाने के पश्चात मेरे गले में माला पहनाकर विजय यात्रा के लिए तुम लोग तुरंत नगाड़े बजा दो सूता रेटी। दरो धर्म तो सूत यह सब कार्य करके तुम शीघ्र ही रथ लेकर उस स्थान पर चलो जहाँ किरीट धारी अर्जुन भीमसेन धर्म युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव खड़े हैं वहां युद्ध स्थल में उनसे भिड़कर या तो उन्हीं को मार डालूगा या स्वयं ही शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर के पास चला राजा युधिष्ठिर समासितो वासदेव सात की संजयाष मंडे बलम तमी पिस सेना में सत्यधित राजा युधिष्ठिर खड़े हो भीम अर्जुन वासदेव सात्विकी तथा संजय मौजूद हो उस सेना को मैं राजाओं के लिए अजय मानता हूँ सदा प्रमत्त समरे के तथा किस या श्याम विवा भा यमा तथा मैं समरभूम में सावधान रहकर युद्ध करूंगा और यदि सबका संहार करने वाली मृत्यु स्वयं आकर अर्जुन की रक्षा करे तो भी मैं युद्ध के मैदान में उनका सामना करके उन्हें मार डालूंगा यमराज का दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा न ते वाह कबिश्याम मध्य स्वराणाम तत्म ब्रबी मित्र द्रोह दुर्बल भक्त पापा अब ऐसा तो नहीं हो हो सकता कि कि मैं मैं उन के बीच में न में न जाऊं इस विषय इतना ही कहता हूं कि जो मित्र जिनके स्वामी भक्ति दुर्बल हो तथा जिनके मन में पाप भरा हो ऐसे लोग मेरे साथ न रहे संजय समृद्धिमत र सकूपरम भे बपरेक्तम शुभम पताकि समाथा जऊ संजय कहते राजन ऐसा कहकर वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों से जुते हुए कुबर और पताका से युक्त सुवर्ण भू से सुंदर समृद्धशाली सुदृढ़ तथा श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में विजय पाने के लिए चल दिया संपूज्यमकुरभत्मतर्षो दी गणे यथथेन्द्र जय तदाजोधन मुग्रधन्वा यसानम बरतर्ष से उस समय देवगणों से इंद्र की भांति समस्त कौरवों से पूजित हो रथियों में श्रेष्ठ भयंकर धन धर्म महायशस्वी कर्ण युद्ध के उस मैदान में गया जहां भरत सिरो बड़ी भीष्म का देहावसान हुआ था वर उथिना महता सद्भ सुवर्ण मुक्ता मणित्न मालिना सदन रथेन कर्णों मेघ स्विनावा मित स्वर्ण मुक्ता मणि तथा रत्नों की माला से अलंकृत सुंदर ध्वजा से सुशोभित उत्तम घोड़ों से जुते हुए तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा अमित तेजस्वी कर्ण विशाल सेना साथ लिए युद्ध भूमि की ओर चल दिया प्रभे शुभे राजा महारथ स्वयं हुतासनाभता अग्नि के समान तेजस्वी अपने सुंदर रथ पर बैठा हुआ अग्नि सदृश महान सुंदर एवं धनुर्धर महारथी पुत्र कर्ण विमान में विराजमान देवराज इंद्र के समान शोभित हुआ ये श्री महाभारते द्रोण परवड़ी द्रोणाभिषेक परवड़ी कर्ण निर्याण द्वितीय इस प्रकार महा से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणाभिषेक पर्व में कर्ण की रत् रण यात्रा विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ